गीता तत्वचिंतन तस्माज योगी भवार्जुनान तीसरा प्रश्न यह है कि धनी लोगों के घर जन्म लेने से क्या वह योग भ्रष्ट पुरुष भोगों में आसक्त न हो जाएगा सम्पन्न लोगों के यहाँ सब प्रकार की भोग सामग्रियां होती है उनके यहाँ जन्म लेने से उसे बचपन से ही भोग का वातावरण मिलेगा फलतः क्या वह उसकी दुर्गति नहीं होगी इसके उत्तर में कहा जाता है कि जिन धनवानों के घर उसका जन्म होता है वे शुद्ध पवित्र आचरण वाले सुची नाम होते हैं वैसे तो प्राणियों को सताए बिना भोग एकत्र नहीं होता नानुपहत्य भूतानि भोग संभवती मनो किंतु इन धनवानों के यहाँ धन ईमानदारी से आया हुआ होता है और धन का दोष उनके जीवन में नहीं आया होता धन आने पर गर्व होता है भोगों में प्रवृत्ति आती है पर सूची नाम कहकर यह सूचित किया गया कि गर्व नहीं है जीवन में सदाचार बना हुआ है ऐसे श्रीमंत दुर्लभ होते हैं अतः योग भ्रष्ट वहां अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वस्थ और अनुकूल वातावरण प्राप्त करता है उसकी दुर्गति नहीं होती चौथा और अंतिम प्रश्न यह है कि क्या ऐसे पुण्यात्मा योग भ्रष्ट धनी लोगों के घर ही पैदा होते हैं क्या ऐसे प्रकरणों में धन और आध्यात्म का साथ साथ रहना जरूरी है देखा तो यह जाता है कि बड़े बड़े संत महापुरुष दरिद्र की कुटिया में ही पैदा हुए थे इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि नहीं यह आवश्यक नहीं कि योग भ्रष्ट पुरुष धर्मात्मा श्रीमान के ही घर जन्म ले वह तो ऐसे योगियों के कुल में भी जन्म लेता है जो दरिद्र पर धीमान होते हैं बल्कि यहाँ पर भगवान अगले श्लोक के माध्यम से यह संकेत दे रहे हैं कि साधारण योग भ्रष्ट तो शुद्धात्मा श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेता है जबकि आसक्ति रहित उच्च श्रेणी का योग भ्रष्ट निर्धन कुल में बुद्धिमान योगियों के यहाँ आता है कहते हैं अथवा योगी नामे वह कुले भवती धीमता एक तद्धि लोके जन्म यदीदृशम अथवा वह वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है इस प्रकार का जो जन्म है यह निसंदेह संसार में अधिक दुर्लभ है